बृहदारण्य कोषद शांकर भाष्यार्थ प्रजापति का देव मनुष्य और असुर तीनों को एक ही अक्षर द से पृथक पृथक दम दान और दया का उपदेश यम आरंभ अब दि तीन साधनों का विधान करने के लिए यह आरंभ किया जाता है त्रया प्रजापत्या प्रजापत पितरी ब्रह्मचर्य भूसुर्देवा मनुष्या असुरा उसी ब्रह्मचर्य देवा उतुर्ब्रवीत नो भवानी दितेभ्यो इति उवाच दिष्टा आ होवाच हो देव मनुष्य और असुर इन प्रजापति के तीन पुत्रों ने पिता प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य वास किया ब्रह्मचर्य वास कर चुकने पर देवों ने कहा आप हमें उपदेश कीजिए उनसे प्रजापति ने द यह अक्षर कहा और पूछा समझ गए क्या इस पर उन्होंने कहा समझ गए आपने हमसे दमन करो ऐसा कहा है तब प्रजापति ने कहा ठीक है तुम समझ गए त्रयात्री संख्या का प्रजापत्या प्रजापतेरपतनी प्रजापत्यास्ते कि प्रजापत पितरी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यस्य धान्या्याशिष्या सतो ब्रह्मचर्य मुसूर इत्यर्थः के विशेषो देवा मनुष्या असुराश्च ते चोषित्वा चोषि देवा कि तषा देवाचु पितर प्रजापति कथयतु कथयत नस्मभ्यं यदनुशाशन भानीति त्रया तीन संख्या वाले प्रजापत्या प्रजापति के पुत्र थे उन्होंने क्या किया पिता प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया शिष्य भाव से वर्तने वाले पुरुष के जितने धर्म है उनमें ब्रह्मचर्य की प्रधानता है इसलिए शिष्य होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया ऐसा इसका तात्पर्य है वे कौन थे विशेषतः देव मनुष्य और असुर उन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करके क्या किया तो बतलाया जाता है उनमें से देवताओं ने पिता प्रजापति से कहा क्या कहा आपका हमारे लिए जो अनुशासन हो वह आप कहिए। तेभ्य एवं अर्थिभ्यो है वर्णमात्र मुवाच द पप्रक्षपिता किम उक्ता चान पप्रक्ष पिता किशिष्ट आयोपदेशक्ष विज्ञातवंत आहोस्विन्न इस प्रकार प्रार्थना करने वाले उन देवताओं से प्रजापति ने द यह अक्षर केवल वर्ण मात्र कहा और उनसे कहकर पिता प्रजापति ने पूछा समझ गए क्या अर्थात मैंने उपदेश के लिए जो अक्षर उच्चारण किया उसका अर्थ तुम समझ गए हो या नहीं देवा ऊचु व्यज्ञासी स्मेट इति देवा किचु दाम्यत अदाता यूय स्वभावतः अतो दाता नोस्माथ कथयति इतर आह ओमिति सम्य व्यग्ञा देवताओं देवताओं ने ने कहा कहा कहा समझ गए गए हम आपका जान प्रजापति बोले यदि ऐसी बात है है तो बताओ मैंने क्या कहा है। देवताओं ने कहा, आप हमसे कहते हैं दमन, निग्रह करो तुम लोग स्वभाव से अदान्त अजित हो इसलिए दमनशील बनो इतर प्रजापति ने कहा हाँ ठीक समझे हो अथ हिण मनुष्यो नो भाणी तिते हित चर्म दिष्टा आती न आती होवाच व्यसिष्टेति फिर प्रजापति से मनुष्यों ने कहा आप हमें उपदेश कीजिए उनसे भी प्रजापति ने दा यह अक्षर ही कहा और पूछा समझ गए क्या मनुष्यों ने कहा समझ गए आपने हमसे दान करो ऐसा कहा है तब प्रजापति ने हाँ समझ गए हो ऐसा कहा कहाभाव तो लुभा तो यथाशक्ति संभत विभजत दत्त नो किमत ब्रूयानो किमन्यत मिति हितमिति मनुष्यः इस मंत्र का अन्य सब अर्थ पूर्वत है तुम स्वभावता लोभी हो इसलिए संविभाग करो दान दो ऐसा आपने हमसे कहा है इसके सिवा आप हमारे हित की और क्या बात कहेंगे ऐसा मनुष्यों ने कहा अथ हेमरा उठा आघाती हो चुना होवाच तदेतदेत वैसा तदीतत्रिक्षेद फिर प्रजापति से असुर ने कहा आप हमें उपदेश कीजिए उनसे भी प्रजापति ने द यह अक्षर ही कहा और पूछा समझ गए हो क्या असरों ने कहा हम समझ गए हैं आपने हमसे दया करो ऐसा कहा है तब प्रजापति ने हाँ समझ गए ऐसा कहा इस उस इस प्रजापति के अनुशासन का मेघ रूपी दैवी बाग आज भी द द, द, द द इस प्रकार अनुवाद करती है अर्थात धमन करो दान दो दया करो अतः दम दान और दया इन तीनों को सीखे, तथा असुरा दयाध्वीति हिंसादी यूज अतो दयाध्व प्राणीसु दया कुरुत इति तदेतत् प्रजापते मध्या यजापति देवादीनुस सो स्तनयि ललक दैव्यातनयीलक्षण वाचा कथम एस श्रूयते दैवीवा काचौ स्तनयूर्द दाम्यत वाक्यापल तीर्द उच्चार्यतेन तो स्नयु शब्द स्त्री संख्या नियमशल ने अपना अभिप्राय दया करो ऐसा बतलाया क्योंकि तुम क्रूर और हिंसा परायण हो इसलिए प्राणियों पर दया करो प्रजापति के इस अनुशासन की आज भी अनुवृत्ति होती ही है जिस प्रजापति ने पूर्व में देवादि का अनुशासन किया था वह आज भी मेघ गर्जन रूपी देवी वाणी से उनका अनुशासन करता ही है तो किस प्रकार क्योंकि यह दैवी वाक सुनी जाती है वह दैवी वाक क्या है दीघ गर्जना दमन करो दान करो दया करो इन वाक्यों को उपलक्षित करने के लिए दान दया दमन आदि अक्षरों के अनुकरण के रूप में यह तीन बार दकार का उच्चारण हुआ है क्योंकि मेघ गर्जन का शब्द तीन बार ही होता हो ऐसा संख्या का नियम लोक में प्रसिद्ध नहीं है दद्यापि प्रजापते यस्या प्रजापतिदम दयाध्वशास तस्तत्र किं तयच्यते दम दान दयामिति शिक्षेदुत्दाया प्रजापते शासन अस्माभि कर्तव्य मितव मतिम कुर्यात्। तथा ही, कामा, क्रोधा, तथा इति शेष पूर्व क्योंकि आज भी प्रजापति दमन करो दान करो दया करो इस प्रकार अनुशासन करता ही है इस कारण से इन तीनों को तीन कौन तो बतलाते हैं दम दान और दया इन तीन को सीखें, ग्रहण करें अर्थात हमें प्रजापति के अनुशासन का पालन करना चाहिए ऐसी बुद्धि करें, ऐसी ही यह स्मृति भी है काम क्रोध और लोभ ये नरक के तीन दरवाजे हैं, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग दे इस विधि का ही पूर्व ग्रंथ शेष है तथापि देवादीन उद्देश्य किमर्थम दकारत्रयमुच्चारित प्रजापति पृथ्नुशाशनाथिभ्य कथम विवेक प्रतिसत्पतिमगत सामने नकारवर्णमात्रने प्राय प्रायज्ञा विकल्पये तो भी अलग अलग उपदेश ग्रहण के इक्षुक देवादि के उद्देश्य से प्रजापति ने तीन दकारों का उच्चारण क्यों किया और उन्होंने भी एक अक्षर मात्र से ही प्रजापति के मनोगत भाव को पृथक पृथक कैसे समझ लिया इस प्रकार दूसरों के अभिप्राय को समझने वाले वादी लोग विकल्प करते हैं अत्रेक आहुर दान तत्वाद अया दयालु तेर पराधी तम आत्मनों संकिता एव प्रजापता तेसाम च दकार मात्रा देवात्मा वक्षतीवण्मा वशेना तदर्थ प्रतिपत्तिरभूत लोके प्रसिद्ध पुत्र शिष्याशु सतो दोष इति अतो युक्त प्रजापते दकारमात्रोच्चारण दित्रावजात्मनों दोषाण देवादीना विवेक प्रतिपत्ति चेति ते तदात्मदोष सति दोषा देवादयो तक्यल्पेनाप्योपदेशन मात्रेनोति यहां एक वादी का कथन है अदानतता अजितेंद्रियता अदानता कंजूसी या लोभ और अदयालुता निर्दयता के कारण अपने को अपराधी मानकर संकित रहते हुए उन्होंने यह सोचकर कि देखें ये हमें क्या उपदेश देते हैं प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया था अतः अपनी आशंका के कारण उन्हें दकार के श्रवण मात्र से ही उस अर्थ की प्रतीत हो गई लोक में भी यह प्रसिद्धि ही है कि पुत्र और शिष्य जिनका के अनुशासन करना हो उन्हें पहले दोष से ही निवृत्त करना चाहिए तथा प्रजापति का दकार मात्र उच्चारण करना उचित है तथा धमादि तीनों में दकार का अन्वय होने से अपने दोष के अनुसार देवादि का उन्हें अलग अलग समझ लेना भी उचित ही है इसका फल तो यही है कि अपने दोष का ज्ञान होने पर थोड़े से उपदेश से भी दोष से निवृत्त किया जा सकता है जैसे कि दकार मात्र से देवादि को निवृत्त कर दिया गया था नन्वे तत्व त्रयाणाम अनुशासनम अनुशासन देवादिप्य कई मेहोपादेय देयम अद्यत्वेपि नतु तो त्रय मनुष्य इति संका। किंतु यह देवता आदि तीनों को उपदेश किया गया और उन देवादिकों के लिए इनमें से एक एक ही उपादेय हुआ अतः आजकल भी मनुष्यों को उन तीनों ही के सीखने की आवश्यकता नहीं है अत्रोचते पूर्व देवादि भी विशिष्ट अनु अनुष्ठित अनुष्ठित्रम तस्मा मनुष्य इति समाधान यहाँ कहना यह है कि पूर्ववर्ती देवता आदि विशिष्ट व्यक्तियों ने इन तीनों साधनों का अनुष्ठान किया था अतः मनुष्यों को भी इन्हें सीखना ही चाहिए तत्र तथा दयालुत्व अनुष्ठेयत्व कथम असुरैर प्रस्तर अनुष्ठी चेत तंका ऐसी स्थिति में भी दयालता अनुष्ठान के योग्य नहीं हो सकती यदि कहें क्यों तो इसलिए कि इसका नीच असुरों द्वारा अनुष्ठान किया गया था न तुल्यवाद त्रियाम अतो न्योत्रा प्रजापते पुत्रेभ्य पित्रोपदेष्ट प्रजापति हितो नान्यथोपदी तस्मा पुत्रुशाशन प्रजापते परमेत अतो त्रयम् मनुष्य इति समाधान नहीं क्योंकि ये तीनों समान ही है अतः यहाँ इससे दूसरा अभिप्राय है देवादि तीनों प्रजापति के पुत्र हैं और पुत्रों को पिता के द्वारा हित की बात का ही उपदेश किया जाना चाहिए प्रजापति भी उनके हित की बात जानने वाले हैं इसलिए उन्हें अहित का उपदेश नहीं करते अतः प्रजापति का यह पुत्रों को दिया हुआ उपदेश उनका परम हित है इसलिए मनुष्यों को भी इन तीनों ही की शिक्षा लेनी चाहिए अथवा न देवा असुरा वन केचन विदंते मनुष्य मनुष्याणंतापन्ना देवा लोभ प्रधान मनुष्यः तथा हिंसापरा क्रूरा असुरा तेव मनुष्या दोषत्रयम् दोषत्रयेक्ष देवादी शब्दभाजो भवन्ति इतरा गुणा सत्वतम से तो मनुष्य शिक्षितयमी तदपेक्ष प्रजापतिनोपदेष्टवाद ही मनुष्य अनातालु क्रूरा चुश्यज तथा च चमृति काम क्रोधस्था लोभ तत्मात इति अथवा जो समझो कि अहम मनुष्यों से भिन्न कोई देवजा असुर नहीं है मनुष्यों में ही जो नमनशील है किंतु अन्य उत्तम गुणों से संपन्न है उन्हें ही देव कहा है। प्रधान कहे हैं। तथा हिंसा और क्रूर व्यक्ति मनुष्य है अपेक्षा से तथा सत्व रज और तम इन अन्य गुणों के अनुसार देवता आदि नाम धारण करते हैं अतः ये तीनों साधन मनुष्यों को ही सीखने चाहिए क्योंकि उनके उद्देश्य से ही प्रजापति ने इनका उपदेश किया है तथा मनुष्य लोभी और क्रूर प्रकृति के देखे भी जाते हैं है। ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए इति बृहदारण्य को भाष्य पंचमाध्याय द्वितीय प्राजा पत्य ब्राह्मणम